आए हैं ये भूल गया था बल आओ आओ देखा नहीं मैंने कि कहां बैठा प्रयत्न के द्वारा जो स्थिति उत्पन्न की जाती है वो नाशवान होती है और जो सहज स्थिति है वही शाश्वत है और वही हमेशा रह सकते हैं बनावटी चीज हमेशा नहीं रहते तो वेदांत में ज्ञान होने पर जो मानसिक स्थिति होती है वो सहज होती है वो कोई पैदा की हुई बनावटी नहीं होती है समझो आजकल के मनोविज्ञानी कहते हैं ना कि मन पर जोर मत दो, जोर मत डालो मन पर दुनिया में ये जो लोग पागल हो जाते हैं आजकल के मनोविज्ञान का यही कहना है कि ज्यादातर मन पर दबाव डालने से ये मस्तिष्क में सिर में तनाव पैदा हो जाता है और इससे लोग पागल हो जाते हैं तो सहज स्थिति बननी चाहिए बनावटी स्थिति का कोई इस मार्ग में उपयोग नहीं है नोपचारक कथन चलो ये बात आगे आने वाली है अगले श्लोक में कि उपचार नहीं है उपचार माने कर्तव्य दवा करने की जरूरत नहीं है वो उपचार कर जब कोई रोगी हो जाता है ना रोग हो जाता है तो कहते हैं भाई ये उपचार करो ये उपचार करो ये उपचार करो तब तो तुम्हारा रोग दूर होगा तो असल में अपने स्वरूप में सच्चिदानंद आत्म स्वरूप में कोई रोग नहीं है इसलिए रोग की दवा करने की जरूरत नहीं है जो रोग का भ्रम हो गया है वो मिट जाना चाहिए रोग नहीं है रोग का भ्रम है और भ्रम मिट गया तो नोपचारक कथन चना कोई उपचार करने की जरूरत नहीं है कि ये दवा करो तो हमारी यह स्थिति होगी तो जरा बात को बढ़ा देते हैं क्योंकि कथा का अभिप्राय जो होता है ना वो तो व्यास पद्धति है पुस्तक लेके कथा करने के लिए बैठना माने व्यास पद्धति से कथा करना व्यास माने विस्तार नारायण एक मत है भारतवर्ष में ऐसा मानता है कि संसार की जो वस्तुएं हैं ना इन्होंने हमको बांध रखा है तो अगर वस्तुओं से छूटना है तो वस्तु का सेवन करना चाहिए तो विधिपूर्वक पारे का सेवन करो तो मुक्ति हो जाती है ऐसा मत अपने धार्मिक मतों में रसेश्वर मत है वो उसको रसेश्वर मत बोलते हैं ये जो है क्या नाम है जैसे जूनागढ़ में आबू में जो सिद्ध के नाम से बहुत से प्रसिद्ध लोग होते हैं है ना वो बारे बारे का सब देखो बाम मार्गियों में ये प्रसिद्धि है कि तुम मनमाने भोग के कारण संसार में फंस गए हो आओ हमारी रीति से भोग करो तो भोग से ही मुक्ति हो जाएगी अब देखो वेश जो हैं, बेशधारी लोग बोले कि हम सफेद कपड़ा पहनते हैं कुर्ता कमीज पहनते हैं है ना गृहस्थ के रूप में रहते हैं इसलिए संसार में बंधे हुए हैं यदि हम सफेद कपड़ा छोड़ के गिरवा पहन लें तो मुक्त हो जाएंगे या आड़ा चंदन लगाते हैं खड़ा लगा लें खड़ा लगाते हैं आड़ा लगा लें तो मुक्त हो जाएंगे ऐसा कपड़ा पहनेंगे तो मुक्त हो जाएंगे तो नारायण ये मुक्ति का जो ख्याल है ना वो बंधन की अपेक्षा से आता है एक सज्जन आए बोले कर्म से मुक्ति हो जाती है कहा नहीं होगी जब कर्म से तुम बंध गए जब तुम कर्म से अपने में बंधन मानते हो तो नारायण कर्म से छुट्टी भी हो जाएगी तो किसी ने कहा नहीं नहीं वासना से बंधन है कर्म से बंधन नहीं वासना से बंधन है अच्छा तो बासना छोड़ो तब बंधन छूटेगा टूटेगा किसी ने कहा चित्त की चंचलता से बंधन है आप निश्चित समझो चित्त की चंचलता बांध कहां सकती है वो तो छोड़ा ही सकती है चांचल्य जो है चंचलता का मतलब हुआ तो मन का एक जगह न बतना यही तो चंचलता का मतलब हुआ आपको क्या सुना आ, मैं ये न वस्तु किसी को बांध सकती न भोग किसी को बांध सकता न कर्म किसी को बांध सकता न बेश किसी को बांध सकता और ये बासना महाराज है कोई दुनिया में जो बतावे कि सारी जिंदगी हमारी ये कई बासना रही है चित्त की चंचलता नहीं बांध सकती कहो कि हमारा राग हमको बांधता है का आप पक्का समझो राग आपका छूट जाएगा छूट तो जाता है रोज रात में जब आप सो जाते हैं तो राग छूट जाता है और दिन भर में 24 घंटे में हिसाब लगा के आप देखें तो छे घंटे भी आपके चित्त में राग नहीं रहता है आप हिसाब लगा के देखें तो नहीं रहेगा छह घंटा सोने में जाता होगा है ना छह घंटा काम करने में जाता होगा छह घंटे और अटरम सटरम में जाता होगा है ना क्या राग लेके कोई दुनिया में बैठा रहता है द्वेष लेके कोई बैठा रहता है तो राग द्वेष का भी बंधन नहीं है तो कहो अस्मिता का बंधन है तो हे भगवान आपकी अस्मिता है कहा छन हाँ। में महाराष्ट्र बनते हैं तो क्षण में भारतीय बन जाते हैं छन में हिंदू बनते हैं है ना तो छन में मनुष्य हो जाते हैं है ना? आप नारायण ना सोचो कि आपका की अस्मिता कहीं पक्की है मैसूर से निबटना हो तो महाराष्ट्र और मुसलमान से निबटना हो तो हिंदू है ना? और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त करनी हो तो मनुष्य है ना साधु साधुओं में बात करनी हो तो जीवात्मा है ना चेलों से बात करनी हो तो ब्रह्म कहीं आपकी अस्मिता है ये तो है ना जब आदमी का दिमाग बगला जाता है तो दिन भर में कोई एकाध बात हो जाती है और उसी को वो पकड़ के दिन भर बैठा रहता है और उन्होंने हमको ऐसा कह दिया उन्होंने हमारी ओर ऐसे देख लिया का आज तो हमारे ऐसा हो गया ये सब क्या है है है ना ना ये ये सब असल में है ना? ये जो दुनिया में छोटी छोटी बातों को हमारा दिमाग पकड़ बैठता है है ना ये भी हमेशा पकड़ने वाला नहीं है अच्छा तो कहो कि हम देह को मैं मानते हैं हे भगवान आप सुषुप्ति काल में देह को मैं कहा मानते हो स्वप्न में इस देह को मैं कहा मानते हो और जब बहादुरी करके दुश्मन को जीतना होता है तब मैं कहा मानते हो जब अपने प्यारे के लिए खजूर का फल तोड़ने के लिए चढ़ते हो सिरे पर खजूर के पेड़ के तो उस समय देह को मैं कहा मानते हो न दुश्मनी की अधिकता में देह को मानते हो न दोस्ती की अधिकता में देह को मैं मानते हो बात बात में मरने के लिए तैयार है ना जान हथेली में लेके घूमते हो कहा देह को मैं मानते हो तो ये सब असल में बिना सोचे बिचारे बिना सोचे बिचारे इसी को अविद्या बोलते हैं को अभ्यास बोलते हैं ये बहुत सारे ख्याल जो तुम्हारे दिमाग में बैठ गए हैं ये बिना सोचे बिचारे तुमने मान लिया है कि ये ऐसा है और ये ऐसा है ये अध्यास है अधिसु आस्ते इति अध्यास जो निर्बुदि लोगों में रहता है उसका नाम है अध्यास अधिसीसु आस्ते इति। अधिऊपरी अन्यस्मिन अन्य अश्यते इति अध्यास एक चीज को दूसरी चीज मान बैठना इसका नाम अध्यास है तो असल में दुनिया में न कोई वस्तु बांधती है न भोग बांधता है न व्यक्ति बांधती है न बेश बांधता है न कर्म बांधता है न प्रासना बांधती है न चित्त का विक्षेप बांधता है न अस्मिता बांधती है इस बंधन का कारण दुनिया में जो दुख है बंधन है भय है इसका कारण एकमात्र अज्ञान है देखो ये आपको वेदांत का गुर बता रहा हूं अगर अज्ञान ही दुख का भय का बंधन का हेतु न होता तो ज्ञान होकर ज्ञान मात्र से अज्ञान मिट जाने के बाद सर्व दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति न होती, तो असल में बंधन का हेतु जो ठीक ठीक नहीं समझता है वो मुक्ति का हेतु भी ठीक ठीक नहीं समझ पाता एक दिन कोई सज्जन हमारे पास आए बोले कर्म से मुक्ति होती है हमने कह दिया कि हाँ भाई होती है क्योंकि जब तुम कर्म से बंधन मानते हो तो कर्म से मुक्ति भी मान लो है ना हम तो कर्म से इसका अभिप्राय हुआ कि हम तो कर्म से बंधन मानते ही नहीं हम तो केवल अज्ञान के कारण बंधन और मोक्ष को कल्पना मात्र मानते हैं तो हमारे तो अज्ञान निवृत्ति के सिवाय बंधन की निवृत्ति का और कोई साधन नहीं है लेकिन जो बंधन को कर्म मानता है उसके लिए तो बंधन शादी हो गया ना अनादि बंधन का आ रहा तो असल में जो बंधन के हेतु को ठीक ठीक समझ लेता है तुम्हारे दुख का कारण दूसरा कोई नहीं है ना? तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी अविवेक मूलक अविद्या अविद्यामूलक नासमझी से पैदा हुई मान्यता है है मान्यता और भ्रांति दोनों है ना एक ही चीज है हो उसको स्वीकृति बोलते हैं मान्यता बोलते हैं भाई समझ के स्वीकृति की बिना समझे स्वीकृति है ना तो समझने के बाद तो स्वीकृति की जरूरत ही नहीं निश्चय हो गया वैसे ही है ज्ञान जो सुषुप्ति काल में रहता है वही बंधन का हेतु है और सुसुप्ति का कारण है सुसुप्ति का कारण नहीं है मैं सुसुप्त होता हूं मैं सोता हूँ इस भ्रांति का कारण है मैं थोड़े सोता हूँ हे भगवान तो अब आपको ये बात बताते हैं कि पहले सुसुप्ति में मन का निग्रह हो जाता है मन शांत हो जाता है कि नहीं मन लीन हो जाता है कि नहीं सुसुप्ति तो में मन लीन हो जाता है तो अगर मन लीन हो जाने से ही मुक्ति हो ए, तो सोने से सबकी मुक्ति हो जाए है? बोले भाई सोने के बाद तो फिर मन जाग जाता है हमको तो ऐसा सोना चाहिए जिसके बाद जागना ना हो तब मुक्ति होगी तो इसका मतलब है कि जीवन काल में तुम्हें मुक्ति नहीं होगी जीवन मुक्ति को तो मार दिया है ना ऐसा सोएंगे ऐसा सोएंगे कि फिर नहीं जगेंगे तब हमारी मुक्ति हो जाएगी तो जीवन मुक्ति को तो मार दिया ना तो सिवाय अज्ञान के वेदांत की भाषा में उसको अज्ञान कहते हैं है ना हम लोगों ने वेदांत का श्रवण महात्माओं से किया है कई इसलिए उसको हम को भी बोलते हैं है ना उड़िया बाबा जी तो अज्ञानी शब्द का प्रयोग कम करते थे क्योंकि ये तो बड़ी सभ्यता का शब्द है वो वो तो हम लोगों को है ना जब कोई बात पूछते तो कह देते बेकूफ है है ना? अब महाराज बंबई के सब लोग है ना? अगर बेकूफ सुनने को मिले तो संत के पास जाए नहीं तो कहेंगे अरे भाई, हम जानते हैं ब्लैक मार्केट करके आया है तो कहते हैं बड़ा भगतराज भगत राजमा है हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हम जानते हैं कि वेदांत की बात समझ में नहीं आती है बोला पर कहते हैं भाई बड़ा विचारवान है बड़ा विवेकी उत्साहित करते हैं कि वेदांत का विचार उसके चिष्ट में आवे जिस प्रकार से मनुष्य की रुचि इसमें होवे गए शो करना चाहिए हो ये बात उपनिषद में आई है विरोचन ने जब आके कहा कि हमने आत्मा को जान लिया तो प्रजापति ने उससे ये नहीं कहा कि तुमने नहीं जाना ये बात उपनिषद में देख लो अनुभूति प्रकाश में विद्यारायण स्वामी ने इसका विस्तार से व्याख्यान किया कि कि अगर वो कह देते कि तुमने नहीं जाना तो उसका बुद्धि ये क्या नारायण इंद्र इंद्र को भी नहीं कहा इंद्र ने भी जाना नहीं कहा पर उसको भी नहीं कहा क्यों बोले वो समझते थे कि कह देंगे की इंद्र को तो बड़ा अभिमान है अपने देवत्व का है ना कह देंगे की नहीं समझा तो आगे समझने की कोशिश ही नहीं करेगा समझने की कोशिश चालू रहे तो देखो ये मन सुसुप्ति में लीन हो जाता है असल में सुसुप्ति में अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश सबका बीज रहता है ना वो तो, तो जैसे कोई शराब पी के बेहोश हो गया हो ऐसे निद्रा की स्वाभाविक नशा में मनुष्य चूर होता मन चूर हो जाता है और जब उठता है तो सब कुछ लेके उठता है जितना कुछ लेके सोया होता है वही दुश्मन फिर दुश्मन है ना वही दोस्त फिर दोस्त वही बेटा फिर बेटा वही संबंधी फिर संबंधी वही धन फिर संबंध धन जितना लेके सोया होता है सुसुट्टी में से फिर उतना ही लेके निकल ले आता है तो उस समय तमो रूप अभिशेष बीज भाव को प्राप्त होता है लेकिन जब विवेक है ना जब विवेक विज्ञान हो जाता है विवेक विज्ञान माने अनात्मा और आत्मा को अलग करो इसके बिना छुट्टी नहीं है इसी विवेक ये कोई परिश्रम नहीं है वो ये भोग नहीं है ये भोग नहीं है ये द्रव्य नहीं है ये कर्म नहीं है ये वासना नहीं है ये मनोराज्य नहीं है ये क्या है कि मैं कौ और जो मुझसे अलग दिख रहा है सो कौ ये तो पकड़ के बैठे हैं ना तो कहो कि भाई ईश्वर की मूर्ति क्या है गुरु की मूर्ति क्या है आप बिल्कुल ऐसे ही समझो कि जैसे एक लड़की है उसका मन होता है कि हमारा ब्याह इससे हो इससे हो इससे हो है ना हजार से करने का मन होता है लेकिन जब एक निश्चय हो जाता है ना कि इससे ब्याह होना है और ब्याह हो जाता है ये हमारा पति है तो अपने मन से उस पति को पकड़ के और वो जो भिन्न भिन्न पुरुषों के प्रति वासना होती थी है ना उसको छोड़ देती है ना तो एक पति को पकड़ने का अर्थ ये हुआ कि दूसरों के प्रति पतिभाव ना हो गए ये वासना को तोड़ने का एक तरीका हुआ तरकी हुई तो इसी प्रकार ईश्वर को अपनी बुद्धि से पकड़ के ना? और संसार की जो उपासना है वो छोड़ी जाती है ये तो उपासना की प्रक्रिया है, ये उपासना हुआ, हुआ अपने आत्मा में मन को स्थापित करके अन्य का चिंतन छोड़ा जाता है ये तो उपाय है अगर उपाय में तुम्हारी ना? साधन बुद्धि हो गई तो दुनिया नहीं छूटेगी दुख पर दुख दुख पर दुख, पर दुख आता रहेगा तो विवेक पूर्वक ये देखो केवल तुम्हारा हो नहीं सर्वोपरि है देखो पाकिस्तान से ऐसे ऐसे लोग आए मिलते थे वो हम जाके जब हरिद्वार में कर, कर बेटी छूट गई बेटा छूट गया पत्नी छूट गई भाई छूट गया है ना कुटुंब छूट गया अकेले बिल्कुल अकेले भाग गया है जीना चाहते है क्योंकि अपनी उपस्थिति का महत्व जो नहीं जानता है वो तो दुनिया में कुछ जानता ही नहीं है हमको ही ईश्वर मिलेंगे हमको ही मुक्ति मिलेगी हम ही दुनिया के प्रलय को देखेंगे इसकी सृष्टि और प्रलय का तमादा देखेंगे आत्मा का आत्मा का जो अस्तित्व है वो विलक्षण है राग से रहने पर रहें वैराग्य से रहने पर रहें समूह में रहें एकांत में रहें है ना लोगों से संबंध बना के रहें सब को छोड़ कर के रहें पर अपना अस्तित्व जो है ना वो सर्वोपरि है और सर्वापेक्षा अधिक है जो अपने को हीन समझता है कि हम इसके बिना नहीं रहेंगे हम इसके बिना नहीं रहेंगे हम इसके बिना मर जाएंगे हम इसके बिना नहीं मर जाएंगे वो तो अपने आत्मा का अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा का अपमान करता है तिरस्कार करता है तो आत्मा और अनात्मा का विवेक जब करते हैं तो पहले तो संबंध रहित असंग आत्मा का ज्ञान होता है कि मन के साथ इसका कोई संबंध नहीं है और मन से संबंध रहित जो साक्षी है वही देशकाल वस्तु से अपरिचित ब्रह्म है और ब्रह्म में ये प्रपंच जो है वो अध्यस्त है नारायण तो सारा प्रपंच कट गया और मन भी कट गया तो आत्म होने से मन की सत्ता का बाध होना या शांत हो जाना या निरुद्ध हो जाना ये दूसरी चीज है उसमें बीज भाव नहीं है और सुशुद्धि में बीज भाव है इसलिए अज्ञान का निवृत्त होना आवश्यक है मन का निवृत्त होना आवश्यक नहीं है मन की निवृत्ति से अगर मोक्ष होता तो सुषुप्ति से मोक्ष हो जाता कर्म की निवृत्ति से अगर मोक्ष होता तो सुषुप्ति से हो जाता भोग की निवृत्ति से मोक्ष होता तो सुषुप्ति से हो जाता परंतु अज्ञान की निवृत्ति के बिना मोक्ष नहीं होता इसलिए सुसुप्ति से मोक्ष नहीं होता हमें प्रयत्न ये करना चाहिए कि हमारा अज्ञान है तो अब समाहित मन में और सुसुप्त के मन में क्या फर्क होता है ये बात जो है वो समझनी चाहिए देखो ग्राह्य और ग्राहक जो दिखता है इंद्रियों से उसको ग्राह्य बोलते हैं वो मन से बुद्धि से साक्ष है ना प्रमाता से जो मालूम होता है प्रमाणित होता है उसको ग्राज बोलते हैं और ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां हैं मन है व्या औजार और ग्राहक उनसे एक बना हुआ ज्ञाता है तो ग्राज और ग्राहक ये अविद्यात मल है दो तो प्रकार का मल है एक इदम के रूप में जो सत्य है वो मल है और एक जो परिचिन्न अहम के रूप में सत्य है सो मल है ये दो मल है और अपने अधिष्ठान स्वरूप आत्मा के ज्ञान से इन दोनों मलों की निवृत्ति हो जाती है तब क्या रहा परम अद्वय केवल ब्रह्म रहा बोले ये ब्रह्म जब अज्ञान मिट जाएगा तब रहेगा बोले नहीं अभी ऐसा ही है इसको समझो स्वप्न बाधित होता है जागृत में दोनों का काल भेद हो गया ना एक काल में एक काल में स्वप्न होता है और एक काल में जागृत होते हैं तो काल भे भेद से होने वाला जो प्रबोध है वो पूर्व काल में हुए स्वप्न को बाधित कर देता है परंतु ये ज्ञान तो ऐसा चाहिए जो जागृत काल में होवे और जागृत स्वप्न तो सुषुप्ति को बाधित करे तो जागृत स्वप्न तो सुषुप्ति तीनों में रहने वाला जो एक है और जो तीनों का प्रकाशक है और जो तीनों का अधिष्ठान है जिसमें तीनों अध्यस्त है, है ना उसका जब ज्ञान होगा उसके प्रबोध से ये द्वैत तो बाधित हो जाएगा प्रबोध माने जानकारी प्रबोध माने जानकारी परबोध शब्द नहीं है यह परताप नहीं है है ना यह परबोध नहीं है यह प्रताप है ये प्राताप है ना प्र प्रकृष्ट उत्कृष्ट प्र अलग चीज है और पर अलग चीज है? है तो जब ब्रह्म के सिवाय और जो कुछ भास रहा था कार्य कारण दोनों बाधित हो गया बाधित हो गया तो कौन रहा का निर्भय ब्रह्म देखो ये सृष्टि में सब लोग अपने को निर्भय चाहते हैं कि निर्भयता जो है नारायण निर्भयता जो है वो सब चाहते हैं कि नहीं सबका इष्ट है एक आदमी पागल हो गया तो बाल नहीं बनवाता था पागल ही हो गया तो बाल बनवाने में क्या लगता है तो वो कहता था कि अगर ये नाई हमारे गले पर उस मार दे तो क्या होगा तो हम तो बाबा हम तो बाल नहीं बनवाएंगे ये पागलपन है देखो तो क्या भय ये भय कहां से निकला तो उसके अज्ञान से है ना ये नाई में भय नहीं है उस तरह में भय नहीं है बाल बनवाने की क्रिया में भय नहीं है उसकी बुद्धि में जो उलटवासी आ गई उसका भय है हमको अपने बचपन की याद है हमारे एक सज्जन आते थे बहुत पढ़े लिखे थे और उन्होंने विद्या का अभ्यास किया था सचमुच हमारे पितामह के शिष्य ही थे पहले थानेदार हो गए थे उसके बाद पागल हो गए थे तो उनका क्या पागलपन उनका क्या गाली किसी को नहीं देते मारते किसी को नहीं। उनका पागलपन यही था कि आते बैठते बात करते धर्म की बात करते प्रेम की बात करते लेकिन जब प्यास लगती तो वो किसी का लाया हुआ पानी नहीं पीते थे अपनी लोटाडोर साथ रखते थे और जाके लोटा माज के कुएं में से पानी खींच के अपने हाथ से पीते थे और पानी रखते थे बारम बार हाथ धोए बारम्बार पांव धोए अपने हाथ से खींच के पानी पिए खाना हो तो किसी के हाथ का न खाए गुरु का भी नहीं पत्नी का भी नहीं भाई का भी नहीं बेटे का भी नहीं किसी का अपने हाथ से वो रोटी बना के खाते तो बात क्या निकली वो आपको बताता हैं जब वो थानेदार थे पुलिस में तब उन्होंने किसी की हत्या करा दी थी तो हत्या का पाप उनके सिर पर ऐसा चढ़ गया था कि वो ये सोचते थे कि वो हत्या तो हमारे हाथ में लगी है तो बारम बार के उसको छुड़ाते थे अरे हमारा मुंह देख के लोग समझ जाएंगे तो मुंह धोते थे है ना और हमारी भी कोई हत्या करा देगा है ना इस डर से वो किसी का छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे है ना ये भय कहां से निकला आप देखो ना तो असल में सब चाहते हैं सृष्टि में हम पढ़ते थे अपने गुरुजी के साथ पंडित राम भवन जी उपाध्याय उनका नाम था व्याकरण पढ़ता था उनसे फिल्स कॉलेज में तो एक बार उनको पढ़रोना के राजा ने बुलाया राज गोरखपुर देवरिया में तो उन्होंने आके सुनाया हमसे बहुत प्रेम प्रयत्न हम तो ऐसा समझते थे कि मेरे ऊपर जितना प्रेम था उनका जाकरण के अद्वितीय विद्वान थे उन तिवारी जी पंडित राम भवन जी मैं जब सन्यासी हो गया ना तो जब उन्होंने सुना कि मैं सन्यासी हो गया तो ठेक लेके आए और मैंने उनसे कहा कि कुर्सी पे बैठ जाओ तो बोले कि अब ये नहीं हो सकता हम सन्यासी की मर्यादा का पालन करने वाले ब्राह्मण हैं, हम अब बराबर नहीं बैठ सकते मैं तो उनको देख के उठ गया है ना? मैंने तो उनको प्रणाम करना चाहा पर वो बोले कि अब बात पूछ रही होगी अब अब अब मैं गुरु तुम शिष्य नहीं अब तुम गुरु मैं शिष्य तो उन्होंने हमको बताया कि वो राजा के घर में पानी पीते हैं ना तो डॉक्टर से परीक्षा करवा के राजा साहब पीते हैं डॉक्टर से परीक्षा करवा के तब राजा साहब खाते हैं उनके पानी में कहीं बाघ की मूछ मिल गई एक बात शेर की मूछ दुश्मनों ने दिया। तो ये दर्द कहने का अभिप्राय है कि कि हम हम चाहते हैं कि हम रहे। अभयम करती अंतरिक्षम, पृथ्वी अंतरिक्ष हमको अभय दे दूलोक हमको अभय दे पृथ्वी हमको अभय दे अभयम पश्चात अभयम पुरस्ताप हमारे पीछे अभय रहे हमारे आगे अभय रहे उत्तराद अधरात अभयम नो अस्तु वेद में मंत्र आता है कि हमारे उत्तर माने ऊपर और हमारे नीचे भी अभय हो अभयम मित्रात् अभयम अमित्रात् मित्र से हमको अभय की प्राप्ति हो और शत्रु से हमको अभय की प्राप्ति हो अभयम ज्ञाताद अभयम परोक्षाद ना? जिनको हम जानते हैं प्रत्यक्ष हैं उनसे हमको अभय प्राप्त हो और जो हमारे परोक्ष हैं उनसे अभय की प्राप्ति हो अभयम नक्तम अभयम दीवान रात में हमको अभय रहे दिन में हमको अभय रहे सर्वा आशा मम मित्रम भवंतु सारी दिशाएं हमारी मित्र तो मनुष्य के मन में अभय की लालसा तो बड़ी है परंतु ये अभय पद की प्राप्ति बन में जाने से तो प्राप्त नहीं होगी ये अभय की प्राप्ति वस्त्र बदलने से तो नहीं होगी ये अभय की प्राप्ति जो है ना सांप हैं, बिच्छू हैं, रोग हैं, मृत्यु है वज्र है भूकंप है, है ना नारायण ऐसे तो अभय की प्राप्ति नहीं होगी जब तुम अपने को अमृत अभय ब्रह्म जानोगे तब अभय की प्राप्ति होगी अभयम हई ब्रह्म तद विजिज्ञासव अभय माने ब्रह्म ब्रह्म को जानो परमात्मा को पहचानो तब तुम्हें अभय की प्राप्ति होगी नारायण क्यों बोले द्वितीय वही भयम भवती जिससे, जिसको तुम अपने से अलग समझोगे, उससे तुमको तो भय होगा भय पर से होता है अपने से नहीं होता भय दूसरे से होता है अपने से नहीं होता द्वितीय आदवित भयम भवती से द्वितीय से द्वितीय से, से भय होता है तो जब तक अपने को अखंड ग्राह्य ग्राहक रूप जो अविद्या के दो रूप हैं, उनसे परे अद्वय ब्रह्म ही नहीं हो जाओगे नहीं जान लोगे अपने को तब तक अभय पद की प्राप्ति नहीं होगी अभयम अभय ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व यथा द्वितीय हम भयम भवती द्वितीय से तो भय होता है देखो श्रुति क्या कहती है जो अपने को ब्राह्मण से जुदा समझता जो है ना क्या है ब्रह्मतम परादासमनो ब्रह्म वेदक जो अपने से जुदा समझता है कि ये ब्राह्मण हमसे अलग है।, है ना अब कभी न कभी तुम्हारी और ब्राह्मण की खटकेगी जरूर है नत्रिय हमसे जुदा है एक खटक जाएगी क्षत्रिय से अरे देवता क हमसे जुदा है क देवता से खटक जाएगी का वेद हमसे जुदा है का वेद से खटक जाएगी जहां अलग होते हैं रहते हैं और अलग होने की संभावना भी रहती है देखो पहले स्त्री पुरुष का विवाह होता था ना वो तो अलग होने की संभावना अपने देश में नहीं रहती थी तो निर्भय रहते थे अब तो तलाक देने का डर लगा रहता है कि तो भाई किसी दिन लड़ाई होगी तो तलाक दे सके ये स्वातंत्र नहीं है वो है ना ये सामाजिक निर्भयता की समाप्ति है तो यहाँ तो निर्भय है ना ये हमको छोड़ सकते ना हम इनको छोड़ सकते हैं ये एक तो ये परप्रम परमात्मा जो है वो हमको छोड़ सकता है तो नहीं छोड़ सकता हमको छोड़ के जाएगा परमात्मा तो जड़ हो जाएगा बोला ये साफ है का ताप है हमारा ही ताप है हमसे जुदा होगा परमात्मा तो दृश्य होगा अन्य अथवा कल्पित होगा परोक्ष होगा तो कल्पित होगा है? और प्रत्यक्ष होगा तो दृश्य होगा जड़ होगा विकारी होगा हमसे अलग हो गए परमात्मा जड़ हो जाएगा और हम परमात्मा से अलग हो तो है ना हम परिचिन्न हो जाएंगे है तो ना? हमारी चेतनता लेकर परमात्मा चेतन है क्योंकि चेतन दृष्टा होता है और परमात्मा की पूर्णता लेकर हम पूर्ण हैं, हम दोनों में यही यही संधि है है ना? शाश्वत संधि है हमारा ये परमात्मा के साथ शाश्वत प्रेम है हम उसको छोड़ेंगे तो क्षणिक हो जाएंगे अपूर्ण हो जाएंगे और वो हमको छोड़ेगा तो जड़ हो जाएगा विकारी हो जाएगा है ना इसलिए जब दोनों एक होकर रहते हैं तो हम पूर्ण और परमात्मा चैतन्य और दोनों एक है ना असल दोनों दो एक ही है स्वतः सिद्ध एक है, सिद्ध है तो अभय पद की प्राप्ति कब होगी शांतम अभयम ब्रह्म अभय ब्रह्म है शांत ब्रह्म है शांत आनंदम ब्राह्मणो विद्वान विद्वान एक बार जान लो परमात्मा को आपको ये हमें दुनियादार लोग छोड़ देंगे कभी धोखा देंगे ये भय मिट जाएगा अरे सब छोड़ देंगे वो तो नहीं छोड़ेगा भाई है न धन छोड़ देगा मकान छोड़ देगा अरे मकान तो जरा से धरती हिले तो छोड़ देती है और में हम घर में बैठे हुए थे हो जब धरती हिलने लगी तो घर में से निकल गए है ना? तो वो तो नहीं गिरा लेकिन दूसरा घर फट गया घर कब तक साथ मकान कब तक साथ देगा एना? बाप मर गया भाई मर गया बोलो तो उन्होंने तो, तो साथ नहीं दिया है तो नारायण ये सृष्टि जो है ये परमात्मा का ये नियम है परमात्मा से एक हो के रहो तो निर्भय और परमात्मा और तुम अलग अलग हो जाओ तो बीच में दरार आ गई ना ये दरार बहुत दुख देती है ये भेद जो है ना इसी को भेदभाव बोलते हैं है ना जैसे पति अलग रहने लगे और पत्नी अलग रहने लगे है ना दोनों में बंटवारा हो जाए तो बीच में क्या आ गया दरार आ गया ना तो दोनों का प्रेम कट जाएगा तो वहां तो दोनों का प्रेम कटेगा और परमात्मा में अगर भेद आ गया टूट पड़ गई हो ट गया आत्मा फूट गया परमात्मा शांत तो ये कहते हैं कि जब मन तो वही जब बाधित हो जाता है तो विषय भी बाधित हो गया ना और मन भी बाधित हो गया इसलिए बाधित विषय में महत्व बुद्धि तो है नहीं कि मन उसमें जाए और मन कुछ है नहीं तो जाए कहा तो शांत होकर के वो अभय हो गया ज्ञप्ति आत्मस्वभाव चैतन्य ज्ञान ज्ञानालोकम समंतः केवल ज्ञान ही प्रकाश है विज्ञान ही कर रस घन है प्रज्ञान घन है श्रुति कहती है सब क्या है बोले सब प्रज्ञान घन है घन माने होता है जिसमें दूसरी वस्तु का जिसमें दूसरी वस्तु का प्रवेश ना होए, जैसे आकाश है, है था था था। तो आकाश में तो हम लोग चलते फिरते मालूम पड़ते हैं ना, पर ब्रह्म वो चिदाकाश ये भूताकाश होता है जागृत अवस्था में और चित्ताकाश होता है स्वप्नावस्था में और चिदाकाश है परमार्थता तो चिदाकाश में चिंताकाश और भूताकाश दोनों कल्पित हैं और ये देहाभिमान की दृष्टि से व्यवहार की दृष्टि से मनुष्य की दृष्टि से कल्पित है न भूताकाश है और न चित्ताकाश है शुद्ध चिदाकाश है सब आज्ञाभ्यंतरो न बाहर न भीतर न जात न जाायमान तो अजमिद्रम स्वप्नम अनामकम रूपकम सकृत विभातम सर्वज नोपचारनि स्वप्नम अनामकमूपकम कैसा है ये परमात्मा ये मन अब देखो मन के नाम से उसका वर्णन करो तो और परमात्मा के नाम से वर्णन करो तो ये कई चीज है जगत के नाम से वर्णन करो तब भी वही है और ये नाम वाम में कुछ ज्यादा नहीं रहता है आपको क्या देखो इसी श्लोक में अभी तो परमात्मा का वर्णन आया ना अगले श्लोक में वर्णन आता है सर्वाभिलाप विगता सर्व चिंता समुक्ति वो किसका वर्णन है वो महात्मा का वर्णन है जो मन है सो ब्रह्म है सो महात्मा है है ना महात्मा और ब्रह्म दो नहीं है और ब्रह्म और मन दो नहीं है और मन और जगत ब्रह्म और जगत दो नहीं है तो अजम अनिद्रम स्वप्नम अनामकम रूपकम जन्म का कोई निमित्त नहीं है आज आपको तो जैसे ये लगता है ना कि शरीर पैदा हुआ है, बड़ी विचित्र बात है पंचभूत से शरीर पैदा नहीं हुआ है ये पंचभूत अजन्मा रह कर के ही शरीर है इसमें लय नहीं होता शरीर का हो पंचभूत में लय नहीं होता शरीर में मिट्टी मिट्टी पानी पानी आग आग हवा हवा आकाश आकाश ये तो जो आकृति बनी है ना केवल आकृति फूटती है पंचभूत का पंचभूत में लय नहीं होता वो तो पंचभूत ही है ये तो आप कभी गौर करके कर देखना मिट्टी से खिलौना बना है पर खिलौना बना नहीं है वो तो मिट्टी है उसमें केवल आकृति ही गढ़ी गई है खिलौना उत्पन्न नहीं हुआ है उसमें जो मिट्टी है पानी है आग है हवा है आसमान है वो तो ज्यो का त्यों है आ, केवल एक सकल गढ़ गई है। यजम, ना नम्मा परमात्मा जो है ना उसमें न कुछ जात है न जायमान है न जनिष्यमान है जात माने भूत में पैदा हुआ और जायमान माने वर्तमान में पैदा होता हुआ और जनिश्यमान माने आगे पैदा होने वाला काल के संबंध से जो उत्पन्न और उत्पद्यमान है और उत्पाद्यमाण है नारायण जात जायमान और जनिश्यमान ये नहीं है परमात्मा केवल परमात्मा है अनिद्रम देखो ये सत हुआ अजम क्या हुआ सत हुआ हो